रामकृष्ण भक्तमालिका स्वामी तुरयानंद अठारह सौ नब्बे ईस्वी के अंत में स्वामी विवेकानंद के साथ विभिन्न स्थानों पर कुछ दिन बिताने के बाद हरि महाराज ब्रह्मानंद जी के साथ दिल्ली से ज्वालामुखी आदि तीर्थों का दर्शन करने चले पंजाब और सिंध के अनेक स्थानों का दर्शन करने के पश्चात अठारह सौ ईस्वी के प्रारंभ में वे स्वामी ब्रह्मानंद के साथ बम्बई आए तथा स्वामी विवेकानंद से मिले स्वामी जी उस समय अमेरिका जाने की तैयारी में थे एक दिन स्वामी जी ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हरि महाराज को ही आगंतुकों के साथ धर्म चर्चा करनी होगी इच्छा न होते हुए भी उन्होंने चर्चा आरंभ की तथा वैराग्य के ही उपदेश दिए चर्चा समाप्त हो जाने पर स्वामी जी ने अकेले में उन्हें बताया कि गृहस्थों को ऐसे उच्च वैराग्यपूर्ण उपदेश देने से उनका मन व्यर्थ ही विचलित हो जाता है और वे उसका थोड़ा सा भी पालन नहीं कर सकते हरि महाराज ने तुरंत हंसते हुए कहा मेरे दिमाग में यही था कि आप उपस्थित हैं अतः ऐसे ही कुछ कहने से तो नहीं चलेगा अधिक अच्छा बोलने गया और बात बिगड़ गई इसके थोड़े ही दिनों बाद ब्रह्मानंद जी तथा तुरानंद जी वृंदा गए तथा वहाँ बहुत दिन तपस्या में बिताए हरि महाराज ब्रह्मानंद जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं प्रीति रखते थे इसलिए उन्हें भिक्षाटन के लिए न जाने देकर स्वयं ही रोटी के टुकड़ों के लिए द्वार द्वार भटकते रहते थे इस कठिन परिश्रम के बाद भी किसी दिन पेट भरता तो किसी दिन नहीं एक दिन दोनों कुएँ के पास बैठे सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो खा रहे थे इसी बीच हरि महाराज दुखित होकर बोल उठे महाराज ठाकुर आपको कितना लाड प्यार करते थे और खीर मक्खन मलाई खिलाया करते थे आज मैं आपको सूखी रोटियां खिला रहा यह कहते कहते उनका कंठ अवरुद्ध हो गया वृंदावन निवास काल में हरि महाराज कभी कभी राधा रानी के दर्शन की इच्छा से निधुवन जाया करते थे एक दिन उन्हें तमाल वृक्ष की ढाल पर से राधा रानी की लटकती हुई वेणी दिखाई दी पहले तो उन्होंने उसे मोर की पूछ समझा पर तुरंत ही सत्य ने उनके नेत्रों के सम्मुख प्रकट होकर उन्हें विस्मित कर दिया एक दिन अनेक घरों में भिक्षा मांगते हुए थक जाने पर भी उन्हें कुछ न मिला इससे उन्हें अपने शरीर के ऊपर क्रोध आया पानी में भिगोई हुई रोटी मुँह में डालते हुए वे कहने लगे दुष्ट शरीर तेरे ही लिए तो मुझे इतना कष्ट है लेखा इसके बाद उन्हें स्पष्ट अनुभूति हुई मैं देह नहीं हूँ स्वतंत्र क्षुधा तृष्णा से रहित आत्मा हूँ शरीर परित्यक्त जीर्ण वस्त्र के समान अलग पड़ा हुआ है इस अनुभव के साथ ही भूख एवं भ्रमण से थका उनका शरीर भूसैया पर लौट गया नींद खुलने पर उन्होंने पाया कि उनकी शारीरिक थकान बिल्कुल मिट चुकी है और देह मन को व्याप्त करता हुआ एक असीम आनंद विराज रहा है इसके पश्चात वे अयोध्या आदि स्थानों का दर्शन करते हुए अठारह सौ ईस्वी के अंत तक मठ में लौट आए और प्रायः वहीं निवास करने लगे केवल बीच में एक बार वे देवभोग जाकर नाग महाशय से मुलाकात कर आए थे और अट्ठारह सौ ईस्वी के अंत में मुंगेर एवं मिथिला आदि स्थानों को भी गए थे हरि महाराज के परिव्राजक जीवन की कुछ घटनाओं का काल निर्धारण असंभव है किंतु चरित्र चित्रण की दृष्टि से वे अपरिहार्य हैं एक बार ग्रीष्म की एक दोपहरी में नंगे पांव भिक्षाटन करने के बाद वे प्रयाग के निकट किसी अमराई में कुएं के शीतल जल से स्नान करने गए किंतु मृषित होकर धरती पर गिर पड़े सौभाग्यवश उसी अंचल के एक साधु भक्त की सेवा से दो दिन बाद उनकी चेतना लौटी